ब्रह्मा विद्या प्रथम मंत्र पूरा हो गया था भाष्य ठीक है में आया प्रजापति नदर्थो न्याय उक्त तद एक देश मघवत प्रत्यवाद बुद्धो जो प्रजापति ने कहा उसका एक देश इंद्र के बुद्धि में एक देश का भान हुआ एक देश क्या है व्यभिचारिण अनात्मा तो जो व्यभिचारी हुआ आत्मा नहीं है ये है नकलोम आदि कभी रहते कभी नहीं रहते हैं उसकी छाया रहने पर होते नहीं तो व्यविचार्य होने से वो आत्मा नहीं है तो शरीर नष्ट होने पर छाया नहीं रहेगी तो छाया अनात्मा है आत्मा नहीं है ये बुद्धि में भान होने पर यह न छायात्मग्रहण है दोषम तदस छाया को आत्मा मानने से दोष दिखाई दे रहे नहीं ठीक में न्यायिक देश दृष्टि फलम आचस्ट न्याय का एक देश दृष्टि है व्यभिचारी अनात्मा है न्याय के देश संपूर्ण न्याय क्या है कादाचित कत्व व्यविचारिक आदि न्याय हो कादाचित कह कभी रहता है कभी नहीं रहता है व्यभिचारी है इसलिए अनात्मा है एक देश हो गया व्यविचारी है दोषदर्शनमें आकांक्षा द्वारा स्फोती दोसदर्शन व्यविचारी होने से आत्मा नहीं है कैसे प्रश्न करके दिखाते हैं स्पष्ट करते कथम यथे खलु अय अस्म शरीर साधुल आत्मा भी साधुअल शुभसने शुभसन पिष्कृत पिष्क यथा नकलमादि देहावया अवगमें चायात्मा भी परिष्कृत होती नकलमादरहित तो होवती ये देखा अस्वीन शरीर साधुअलंकृति शरीर में अच्छा अलंकारभूषण हो तो चाय में भी शिव अलंकारभूषण दिखता है शरीर में अच्छा वस्त्र पहन लिया चाय में भी वस्त्र दिखता है शरीर परिष्कृत हो गया तो चाय में परिष्कृत तो दिखता है पिष्कार नखलमादेह अट गया तो छाया में पिस्कार दिखता दिखता नहीं रहित नखलमादी तो तो तो तो का उदाहवाक्ये विवकिता तो परस्कृत का पिष्क नखलमाद एवेद देहखादी अवगमे छायात्में तदा अबत् जिस प्रकार देह में न अवय नखादी नष्ट होने पर छायात्मा भी तदा तदवय नहीं रहता है ठीक इसी प्रकार शरीर अस्े सती छायात्मा भी अंधोति भाष्य में एवं छायात्मा अस्रे नखलमादि भी देहावय तो से छायात्मा जिस प्रकार नखलमादि देह का इस प्रकार अंधे चक्षु से अपगमे छायात्मा अंध हो जाएगा श्रामे श्राम हो जाएगा शरीर में अवयव नहीं रहा तो छाया में अवयव नहीं दिखेगा टीका मित्र ही सह चक्षुरादि नाम तुल्यत्वाध नखलमादि के साथ अवयव समान है देहावयव्य सामने देहावैव देहे नखाद अभाव चायात्मा भी तदभाव्युपगमान देहे में नख लोम नहीं रह चाए में भी नहीं रहता है देहे चक्षुरादि अभाव भी छाया तदभावयुक्त देह में चक्षुन हो गया तो चाए में भी चक्षुका अभाव हो जाएगा श्राम शहर पुनरुतम कथय श्राम शब्द का अर्थ कहते हैं जिसे पुनरवती दोष नहीं हो भाष्य में श्राम किल एक नेत्र तस्य अंधत्व गतत्वाद श्राव कहते एक नेत्र एकम नेत्र एक यश से एक नेत्र दो में से एक एक नष्ट हुआ तो श्राम कहते हैं तो अंधे अंध जो कह दिया दोनों के लिए आ गया एक नेत्र एक नेत्र सिद्ध है उसके लिए अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है इसलिए जो श्राम कहा गया है, है। चक्षुनाशिका व यश्य सदा श्रवती सश्राम आंख अथवा तो नाक से निरंतर पानी निकलता है आँख से इसको कहते हैं श्राम तो इसे यदि होगा तो चाय में भी ऐसा होगा टीका में पदार्थ मुक्ता वा वाक्यात्मा हो श्राम यदि श्राम अच्छा पहले भाष्य में परिवर्क्न छिन्न हस्त छिन्न पाद हुआ। देह छिन्न हस्त हो गया हाथ कट गया पाद कट गया तो चाय में भी उसके रहित दिखेगा पदार्थ कह कर वाक्यार्थ कहते श्राम में परिवर्क बाद दे छायात्मा भी तथा होती शरीर में यदि श्राम परिवर्क हो गया चाय में भी श्राम हस्तपाद ही न अथवा नाक आँख से पानी निकलता तो चाया में ऐसा ही होगा टीका मैं पारतंत्रिया धनात्मत्व छाया दर्शय तत्र हेतंत्र माह छाया है परतंत्र जैसे बिंब में शरीर में है छाया में ऐसे दिखता है ये परतंत्र दे, देह के अधीन हुआ दिखा करके उसमें दूसरे हेतु देते तथा भाषा में अश देह से देह तो नाश हम अन्वेषण से दी देह नष्ट हो ऐसा दो दोस इंद्र को भान हुआ उसकी बुद्धि में फिर वापस आया, आहमत्र भोग्यम पश्यामी स समित पुनरिया प्रजापतिर्वाचम घवन यृदय प्राब्राजी साधव विरोचन किम्छन् पुनरागमती सह वाचय खल्वय भगवोस्म शरीर साध्वलते साध्वल सुवसने शुभसन पिष्कृत एववायमस्मधेधों श्रा श्रा पिवृक्णस शरीर से नाशमेश नश्यति नाहमतत्र भोग्यम पशा अहम अत्र कोई फल नहीं दिखताव आत्मा ज्ञान से छाया को आत्मा मान करके अथा देहात्मा में मतलब तो कोई भोग्य तो मतलब कोई फल नहीं देता कोई लाभ नहीं है इत करके फिर वापस आया गुरु के पास जाने के लिए नियम है समित पानी समित ये उपहार का उपलक्षण है रिक्त हस्तम च नोपयात देवतम गुरुम राजा के पास देवता मंदिर में गुरु के पास खाली हाथों पर नहीं जाए इसलिए कुछ उपहार लेने के लिए पत्र पुष्प फलं तोयम तो समिति पानी समिधि लेकर के कहीं कहीं नम्रता का उपलक्षण है ऐसे व्याख्यान किया गया नम्रता के साथ शिष्यत्व तो न समर्पित हो कर के हाथ में समिधि लेकर के जो गृहस्थियों तो को अग्निहोत्र आदि करते थे समिति लेकर के कहीं कहीं आज द्वंत धावन ऐसी प्रकार कुछ ना कुछ उपलक्षण नम्रता उपहार ये साथ में फिर वापस आया समित पानी है होकर नहीं कि अभिमान रख करके मैं बड़ा इंद्र हूँ ऐसा नहीं फिर शिष्यत्व ने जितने बड़ा भी हो ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते समय ऐसे ही शिष्यत्व ने समित पानी पुनः आ गया तम ह प्रजापति रूभा से मघवन तब तो प्रजापति ने कहा है मघवन ये छांत हृदय प्राभराजी ही सार्धम विरोचन तुम तो खुश हो के विरोचनी के साथ चला गया था किमिछन पुनरागमती फिर किस की इच्छा से फिर आए यहाँ तक तो इतनी वाक्य समाप्ति है प्रजापति का सहभाषी अतएव खुलो स इंद्र ने कहा अयम भगव अस्मिन शरीर साधुअलंकृत साधु भवति। होती में वस्त्र अलंकार हुआ तो छाया में भी अलंकार है अच्छा वस्त्र होता, अच्छा वस्त्र होता है परिष्कृत न कल काट दिया तो परिष्कृत होता है एवमे इसी प्रकार तो अस्मिन अंध अंध जो छाया को आत्मा समझे ये शरीर में चक्षु नष्ट हो गया तो अंधा हो जाएगा श्राम हो तो श्राम हो जाएगा हाथ पर कट गया तो छाया में भी परिवपण हो जाएगा अश्व शरीर से नाशम स नश्यति और नष्ट हो गया तो छाया आत्मा का भी नाश हो जाएगा ना हर भोग्यम पश्या यदि सहवाचक इंद्र ने इसमें कोई फलन नहीं देखता हूँ टीका में विनाशीतवादीयुक्तिदर्शन फल उपस विनाशी व्यविचारी युक्तिदर्शन का फल हे अतो नहम दर्शने में दर्शने में भोग्यम फल पश्यामि अतो छोट गया अतो नहम भाष्य में के केवल अतो अतो नहम अत्र अस्थायात्मदर्शन छाया को आत्मा मानने पर देहाको आत्मा मानने पर कोई भोग्य का फल नहीं देखता हूँ इते टीका में दृष्ट्वा दोष दृष्टि यथोत्त किं कृतवाए होष देखने के बाद फिर क्या उसने क्या इतम दोष देह आत्मदर्शन अद्यवसा देह आत्मदर्शन देह में आत्मदर्शन हो छाया में आत्मदर्शन हो तो दोषं अद्यवसा निश्चित दोष निश्चय करके सर समित पानी ब्रह्मचर्य बस तुम पुनर्य आयो समित पानी लेकर आ गया ब्रह्मचर्य वास करने के लिए ऐसा नहीं कि जाए थोड़ा पूछ ले वापस आ जाएंगे ये उद्देश्य नहीं बत्तीस वर्ष हो गया जाएंगे थोड़ा पूछ कर फिर आ जाएंगे ये भावना से नहीं फिर ब्रह्मचर्य बस तुम तैयार होकर के फिर बत्तीस वर्ष कहेंगे तो भी तैयार कहा था तो भी, तो भी रह गया ब्रह्मचर्य में बस तम रुवाच मघवन यशा शांत हृदय प्राबराजी प्रगतवान्सी प्रसन्न मन हो करके चला गया था विरोचन के साथ सत विरोचन साधन सा, सा, पुनरागमती किच्छा से आया टीका में प्रजापति मे सर्व प्रजापतिद्रिप्राया जानन किम्थ प्राकृत पृच्छति प्रजापति तो सर्वज्ञ है इंद्र के अभिप्राय जानते हुए सामान्य पुरुष जैसे पूछते किसी इच्छा से आए हो ये तो प्रजापति तो जानते हैं ऐसा सामान्य प्राकृत जैसे सामान्य जैसे नहीं जानते पूछते किसलिए आए हो ये तो आशंका पर कहते हैं बीजानन अभी पुनः पप्रछ इंद्राभिप्राय अभिव्यक्त है यद व्यक्त तेना माँ उपित यदत जानते हुए फिर पूछा इंद्र का अभिप्राय अभिप्राय के अभिव्यक्ति के लिए इंद्र का जो अभिप्राय स्पष्ट हो नहीं वो स्पष्ट कहे इसलिए आया यद व्य तेन माँ उपस्थित ही थी पहले आया जो जानते हो नारद संत कुमार संवाद में संत कुमार कहते जो जानते हो पहले बताओ उसके बाद हम बताएंगे नहीं तो कभी कोई पूछा कह दिया बोला हाँ ये तो हमको मालूम था पहले से ये नहीं इसलिए पहले बताओ क्या जानता हूँ ये व्यथत तेन माँ उपषित अद्भत ठीक है मैं आचार्य से ज्ञान बतो भी शिष्य प्रति अभिप्रायम विशेषण ज्ञान तुम प्रश्न उप पत्र दृष्टान्त माँ ज्ञानवतोप भी आचार्य से ज्ञानी है आचार्य फिर भी शिष्य के प्रति प्रश्न करते हैं अभिप्रायम विशेषण ज्ञान तुम शिष्य का अभिप्राय ठीक ठीक जानने के लिए प्रश्न की उपप्रति प्रश्न युक्त है दृष्टांत दिया नारद संत कुमार संवाद में आया था यद तेन माँ उपस्थित जो जानते हो उसको बता करके मेरे पास आओ तथाच प्रजापति प्रश्न अनुरोध नहीं थी आवत प्रश्न प्रजापति प्रश्न के अनुसार ही स्वाभिप्राय प्रकटम अक्रोध इंद्र भी अपना अभिप्राय बताया बोले नहीं तो ऐसे आ गया था फिर दर्शन करने के लिए उद्देश्य तो है समझ नहीं पाया और फिर किस लिए आ गए हो हाँ ऐसे आ गया फिर फिर बाद में थोड़ा पूछेंगे स्वामी जी इसका अर्थ तो क्या है तो सो पहले से कहना चाहिए कुछ संशय पूछने के लिए अपना अभिप्राय है कुछ पूछने के लिए आप जी किस लिए हो हाँ ऐसे आ गया फिर बाद में थोड़ी देर बाद में वो जो ये फिर पूछे प्रश्न कोई, कोई कोई कहा किसी ने कुछ नहीं दर्शन के लिए बैस हो गया दर्शन जाओ तो फिर कुछ पूछने का है स्वाभिप्राय प्रकटम अकुर तो इंद्र ने स्पष्ट कर दिया अपना अभिप्राय कह दिया साफ सरलता स्पष्ट हृदय में जो स्पष्ट कर दे कहना चाहिए अभिप्रस्पष्ट कर दिया यथे कल अयम इत्यादि जैसे मन में था मंत्र में ऐसे कह दिया एवमेती चन्वोदत प्रजापति प्रजापति ने कहा ठीक है ऐसे ही है जो तुमने समझा ठीक समझा इंद्र विषय स्वशब्द स्वाभिप्रे स्वया स्वशब्द से तो अपना अपना में किसका है इंद्र का इंद्र विषय स्वब्द शब्द किसी के लिए प्रयोग हो सकता है यहाँ तथा तो चवाभिप्र प्रकटमको अकोत्ंद्र इस स्वाभिप्राय से इंद्रभिप्राय है शिष्यो श्रवणसा्येपी प्रतिपति वैषम्य निमित पृछति दोनों ने प्रजापति का उपदेश सुना श्रवण तो समान है ज्ञान में विषमता हुई इसका निमित्त तो क्या है एक ही प्रकार उपदेश हुआ दोनों तो 32 वर्ष बराबर रहे ब्रह्मचर्य और उपदेश एक ही आचार्य एक ही शब्द कहा तो प्रतिपति ज्ञान में विषमता क्यों हुई निमित्त तो पूछते थे नो तुल्य अक्षय पुरुष श्रवणे देह छाया मंदुर अग्रहीद आत्मेति देह विरोचन तत तत्क निमित अक्षिपुर श्रवण तोल्य अक्षिपुरुष दृश्य है ये तो समान उपदेश दोनों के बराबर है देह छायाम छायां इंदुअग्रहित आत्मा ने ग्रहण कर दिया आत्मा किम देह छाया देह के छाया है आत्मा से इंद्र समझ लिया किंतु देहमे तो विरोचन विरोचन तो देह का आत्मा समझ लिया तत्क नि ये क्या उसका निमित्त क्या कारण है ठीक है में आचार्य मत द्वारा परिहरती कोई आचार्य से कहते उनके कथन करके परह करते त्र मे ऐसा कई कई आचार्य मानते हैं ठीक है में त्रतिपत्ति विषय दृष्टि निमित्त विशेषण दर्शय ज्ञान विशेष में दृष्ट के द्वारा विशेष निमित्त दिखाते हैं यहां इंद्र से उदसरवादी प्रजापतिवचन स्मरत देवान अप्राप्त से आचार्यो आचार्य उक्त बुद्धिया छायात्मग्रहणम तथा दोष दर्शन चाबूत न तथा विरोचन से इंद्र का क्या रास्ता में दोष हुआ वापस आया ऐसे विरोचन का तो नहीं हुआ उद शराबादी प्रजापतिर्वचन स्मृत प्रजापति ने जैसे कहा पहले चाखी से पुरुष कहने के बाद जल में जा के देखो तो प्रजापति वचन को स्मरण करता हुआ रास्ता में इंद्र देवान अप्राप्त शैव देवताओं के पास जाने के पहले ही रास्ता में छाया आचार्य उक्त बुद्धिया छाया छायात्म ग्रहण तत्र दोष दर्शन चबुत आचार्य जो ने कहा उसका ज्ञान हुआ समझ लिया फिर देखा छायात्म ज्ञान हुआ तत्र दोष दर्शन चबुत तो दोष दर्शन इंद्र को हुआ न तथा विरोचन से विरोचन कैसा नहीं है टीका में आचार्य उक्त तो बुद्धा का अर्थ तात्पर्य प्रजापति न छाया आत्मा उक्त भ्रांतिया आचार्य प्रजापति उनके द्वारा कहा गया अर्थ को तो चिंतन तो किया सम स्मरण किया क्या समझा प्रजापति ने देखा जो दिखता है पानी में पानी में तो छाया दिखते है तो छाया आत्मा ही छाया ही आत्मा है छाया आत्मा छाया ही आत्मा है ऐसे प्रजापति ने ये ब्रह्म है विरोचन से इंद्र व छायात्मग्रहण आचार्य उक्त बुद्धिया ना बोध इंद्र को तो छाया में आत्मबुद्धि हुई किंतु विरोचन को छाया में नहीं हुई कहा जल शराब में जो दिखता है हुई आत्मा है तो भी छाया आत्मग्रहण नहीं हुआ आचार्य उक्त बुद्धिया आचार्य जो कहा उसी से बुद्धि से छाया आत्मग्रहण नहीं हुआ न था विरोचन किंतरी देहे व आत्मदर्शनम ना भी दर्शन दोषदर्शनम देहे में आत्मदर्शन हुआ विरोचन को इंद्र को जैसे दोष दर्शन हुआ आत्मा में विचार करते करते इसको ऐसे दोष दर्शन नहीं हुआ भेद हुआ आचार्य आत्मा देह उत बुद्धिया त्र विरोचन से आत्मज्ञानम आसिथ आचार्य ने कहा आत्मा देह ही ऐसे समझ करके विरोचन का ज्ञान हो गया देह ही आत्मा ही से आत्मज्ञान हो गया mm -hmm. इंद्र से छाया आत्मग्रहण देवान अप्राप्त सेव मार्ग मध्य दोष दर्शन दर्शनबद्ध विरोचन से असुरान अप्राप्त से अध्वनि देहात्मदर्शन दोष दर्शन होने से प्रभुत्म इंद्र समझा छाया ही आत्माए छायात्मग्रहण होने से देवान अप्राप्त सेव देवताओं को प्राप्त नहीं करके ही मार्ग मध्य दोष दर्शन हुआ जैसे मार्ग मध्य में इंद्र को दोष ज्ञान हुआ दर्शन दोष ज्ञान दोष ज्ञान होने से उधर नहीं जाकर वापस आया विरोचन से असुरा अप्राप्त से को प्राप्त नहीं करके के मार्ग में देहात्म दर्शन में दोष दर्शन नहीं हुआ ना भी में ना भी तत्व दोष दर्शन बबू छायात्म देहात्म दर्शन में देह आत्मा ऐसे ज्ञान में कोई दोष ज्ञान उसको नहीं हुआ विरोचन को ये दृष्टान्त हुआ जिस प्रकार मार्ग मध्य में इंद्र को दोष ज्ञान हुआ वापस आया विरोचन को नहीं हुआ ठीक इसी प्रकार दृष्टान्त मुक्त दाष्टांतिक माह दाष्टांतिक कहते भाष्य में तद्वदेव विद्याग्रहण सामर्थ्य प्रतिबंध दोष अल्पत्व बहुत इंद्र विरोचन ओर्ष आत्म ग्रहण विद्या ग्रहण का सामर्थ्य बुद्धि में सामर्थ्य है उसका प्रतिबंध होता है दोष से किसमें दोष अल्प है किसमें दोष बहुत है दोष बहुत है सामर्थ्य का प्रतिबंधक तो ग्रहण नहीं होता है प्रतिबंध कम है तो ग्रहण होता है विद्या ग्रहण सामर्थ्य का प्रतिबंध जो दोष उनमें अल्पत्व तो बहुत अवेक्षम अल्पत्व किसमें है इंद्र में बहु है दोष विरोचन में छायात्म देह ग्रहणम दोष अधिक होने से देह को आत्मा समझा विरोचन दोष कम होने से इंद्र छाया को समझा टीका में विद्याग्रहण औपैक से सामर्थ्य से विद्या ग्रहण का जो उपाय उपाय एवं औपैक बिनाधि ठक स्वार्थ में ठक होता है औपैक का तो उपाय विद्या ग्रहण का जो उपाय अर्थ साधन है सामर्थ्य उसका प्रतिबंध भूत प्रतिबंध क्या है ये राग आदि दोष ये सब प्रतिबंधक है जितने दोष साधन करते समय ये भी ध्यान देना है ये सब दोष की निवृत्ति हो कोई जप अनुष्ठान बहुत करता है उधर राग द्वेष कुछ करने की चाहे किसके प्रति ईर्षा है वो साधन करने से जितने लाभ है ये राग द्वेष रहित होकर कम साधन करतो तो भी ठीक है राग आदि दोष रहित होकर करे दोष अधिकोण से जो भी साधन कभी विपरीत फल हो जाता है राग द्वेष ज़्यादा क्रोध ईर्षा इसके साथ साधन नहीं साधन करते करते इसको भी देखे क्या दोष सामने में है इसको हटाए इंद्रिय इंद्रिय अर्थ राग द्वेशो इंद्रिय इंद्रिय अर्थे राग देशो व्यवस्थितो हो तय न वसम आगत तभी ये परिपंथी राग द्वेश का अधीन हो गया तो ये श्रेय मार्ग के परिपंती जैसे मार्गे में चोर विरोधी राग देश काम क्रोध लो भे सब जितने अहंकार अमानितम अदम्भितम अहिंसा क्षांति गीता में कहा गया उसका विपरीत सो मानित्व तो, दम्भित्व तो, मेरे समान कोई नहीं दम्भ है धर्म ध्वज ऐसे करते हैं ये सब दोष है ये दोष होते प्रतिबंधक ज्ञान विद्या विद्याग्रहण के साधन में प्रतिबंध है उसमें अल्पत्वापेक्षा इंद्र से छायायाम आत्मग्रहणम इंद्र में थोड़ा कम है विरोचना की अपेक्षा तो छाया को आत्म समझ लिया ये उत्तम तो व्यक्ति करोती स्पष्ट करते भाष्य में इंद्र अल्पदोष दृश्यते श्रुत्य शधानतया जग्रा अल्पदोष्वादा ये इंद्र में दोष कम था इसलिए दृश्यते शुथ यो चाक्षुषि पुरुष दृश्य दिखता है दिखता है कौन से तो छाया दीक्षती शधानतया अदोषंस श्रुति के अर्थ में श्रद्धा यही श्रद्धाया शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्वीर यह वस्तु उपलब्य थे से सत्य बुद्धि से अवधारण निश्चय होता है शास्त्र के वाक्य गुरुवाक्य दो स्वल्प होने पर शास्त्र के अर्थ में श्रद्धा दृढ़ है श्रद्धा अधिक होने पर ही आगे मानन अन करेगा श्रद्धा श्रद्धा अधिक होने से जैसे कहा गया दृश्य तेज्राह ग्रहण कर लिया चखी में छाया दिखती है इतर छाया निमित्तम देह इतर अन्य अन्न इंद्र के विषय अन्य कौन है विरोचन छाया निमित्तम देह छाया का निमित्त है देह देह से छाया दिखता है दिखते है हेत्वा श्रुत्यर्थ लक्षण या जग्रह श्रुति के अतर्थ योगुषिष चक्षुषी पुरुष दृश्य थे दिखता है जो ये श्रुत्यर्थ को छोड़ करके लक्षण जग्रह प्रजापतिना तो अयमिति दोषभूय वो समझ लिया ये दे छाया नहीं जिसके कारण छाया होता होती है वही देह कोई ही ने कहा ऐसा समझ लिया देह का आत्मा समझ लिया क्यों से दोषभूयस्तः दोष होने से टीका में यथोत दोषभूयस्पेक्षा गृह तो विरोचन से अभिप्रा दृष्टातन दर्शय अधिक दोष होने से दोषभस्तु के अपिशा विरोचन ग्रहण कर लिया देह का आत्मा उसका अभिप्राय दिखाते दृष्टान्त के द्वारा भाष्य में यथा किल नीला नीलोर आदर्श दृश्यम वासोर यह नीलम तन्महारह छाया निमित्त वास्यति न छाया तद्वीति विरोचनाभिप्राय विरोचन का अभिप्राय क्या है बड़े दर्पण है और okay, नील वस्त्र है और क्या अनिल वस्त्र है दो वस्त्र है एक नील वस्त्र और एक अन्य रूप अनिल प्रतिम्ब किसका दिखेगा दोनों का प्रतिम्ब दिखता है दृश्य महानुर वससुर दिखता है आदर्श दर्पण में दिखता है कोई बताता है, है जो दिखाता है देखो यह नीलम तत्महारम जो नील है बहुत मूल्य है जो अनिल है कम मूल्य है ये तो जो नील, तो नील है, है? है।, है।, है वो, वो महान मूल्यवान कहेंगे तो नील वस्त्र की छाया मूल्यवान है या अनिल वस्त्र की छाया मूल्यवान है छाया मूल्यवान नहीं वस्त्र मूल्यवान है छाया निमित्तम हम बास ही उछते छाया का निमित्त जो वस्त्र वही महा मूल्यवान कहा जाता है न छाया छाया के लिए नहीं कहते अधिक मूल्यवान या कम मूल्यवान जैसे छाया नहीं कहकर के वस्त्र कहते हैं इस प्रकार पुरुष चक्ष्य कहने से छाया नहीं लेना देह को लेना यह विरोचन का अभिप्राय दोष अधिकोण से कल्पना तो बहुत है किन्तु कल्पना करते, करते तो उल्टा कल्पना कर दिया टीका में उत्तम अर्थम हम बृहदारणिक श्रुति अवस्था में न है थी जो अर्थ कहा गया इसको स्पष्ट करते बृहदारणिक श्रुति को आश्रय करके सचित्त गुण दोष वसा दे शब्दार्थ अवधारण तुल्ये भी श्रवण ख्याम दाम्य तत्त दयाधमिति दकार मात्र श्रवणा शुत्यंतरे अपने चित्त में जो गुण दोष है किसके चित्त में गुण अधिक है दोष कम है किसमें गुण का में तो दोष अधिक है चित्त में गुण दोष के कारण ही शब्दार्थ अवधारणम शब्द के अर्थ का निश्चय होता है तुल्य पी श्रवण तो बराबर हुआ अतुल्य बराबर होने पर अर्थवधान अलग अलग होता अपने चित्त में दोष गुण के कारण श्रवण ख्यापितम ये प्रसिद्ध है गृहधारणी के उपनिषद आया देवता मनुष्य और दैत्य अश्रुवादी गए थे प्रजापति ने कहा द दिनको कहा द उनको भी द उनको कहा द द तो उपदेश किया और देवता लोगों ने समझ लिया हमको द क्यों कहते है? हम बहुत भोगी है इसलिए दमन करो इंद्रियों को और मनुष्य को कहते दिया मनुष्य ने अपने अभिप्राय समझ लिया हम लोग को लोभी होते दान करने के लिए कहते हैं और असुरु कहते ये समझ हमें लोग क्रूर स्वभाव है तो इसलिए कहते दया करो वही द द से तीन प्रकार हुआ टीका हमने दे दिया देवान मनुष्यान असुरान्श देव मनुष्य असुर प्रजापति ने दकार उपदेश उपदेश किया दोनों रहे एक एक आए उनको उपदेश किया द ये समझी ले हाँ देवता रूप समझी हम कहते दम करो दकार उपदेश साधारण साधारण होने पर भी तेम तदीय श्रवणे तुल्य भी तीनों को तो अलग उपदेश हुई द द हुआ तदर्थ विशेष अवधारणम अर्थ में विशेष निश्चय हुआ सचित गुण दुषा बसा दे चित्त में गुण दोष के कारण ही विशेष हुआ ज्ञान विशेष का निश्चय हुआ ये बृहदार्णिक श्रुति में ख्यात तथा यहाँ भी समझला न त्रवा कथम तुल्य श्रवण विशेष बुद्धि तत्र बृहदार्मिक श्रुति में श्रवण समान होने पर भी अर्थविशेष का निश्चय कैसे हुआ सचित्त गुण दोष वो विशेष बुद्धि तत्र दाम्यत दाम्यत दत्तम अदानता ही वयम स्वभाव तस्तन तस्मान अस्मान प्रति पित उक्तवानी देवाना मतिराभिराशि थे हमको द उपदेश किया क्या कारण है कि स्वभाव तो अदानता दमन रहित हम भोग करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं देवता बनते हैं इंद्र का दमन नहीं करते दमन करते दानत होते न दानते अदानता दमन नहीं है स्वभाव से है इसलिए हमको कहते दाम्य तो दमन करो इंद्रियों का ये हमारे प्रति पिता प्रजापति ये इसी ऐसी प्रकार देवाना मतिराभिराशित बुद्धि प्रकट हो गई स्वभाव तो लुभा वयम मनुष्य लोग को मानते हैं। जानते हैं स्वभाव तो लोभ है स्वभाव तो लुभ तेन वयम तस्मान दत्त ही इत पिता इति मनुष्यना बुद्धिराशि थी इनकी बुद्धि हो मनुष्य का हम हम लुभिए तो कह कर दे दान करो दो जितने प्राप्त होता है दो देने से ही लाभ होता है इकट्ठी करने से नहीं दत्त जितने जो होता है जिस किस प्रकार परोपकार कर दान करे सब छोड़ कर जाना पड़ता है इकट्ठी करके जाए, जाए दे कर जाए और देने से कम हो जाएगा प्रारंभ में जितने भोग इतने मिलेगा अधिक रखो कम रखो जिसके पास करोड़ करोड़ रुपया है वो अधिक खाता है या ठैली चलाने वाले ईट पत्थर ढोने वाले अधिक खाता है बता यही वाले अधिक खाते हैं नींद किसको ज़्यादा आई काम करने वाले उनको गोली खानी पड़ती नींद के लिए करोड़पतियों को नींद नहीं आती कितने करोड़ रुपया है और कितने हैं ये चिंता ना है बहुत रुपया हो गया उसका क्या करना है पूछेंगे तो कुछ नहीं जमा करो हिरा चांदी खरीदो ये ये बुद्धिमान आएगी और कोई उपाय नहीं अब चिंता न करते रहेंगे सोचते रहेंगे निधि क्या लगेगी उसके गोली खाते हैं भोजन क्या खाएंगे गोली खाकर पेट भर जाता है रोटी खाएंगे तो आधे रोटी सब्जी खाएँ तो चटनी जैसे <laughs> तो भोग तो अपने प्रार्थिक अनुसार होता है अधिक रुपया होने से अधिक भोग ये बात नहीं है भोग अपने प्रार्थिक अनुसार होगा रुपया पास में हो नहीं हो आगे पीछे सोते सोचते लोग अपना जो कर्तव्य वो नहीं कर पाते हैं सोते आगे क्या होगा आगे क्या होगा वहाँ चले जाएं तो वहाँ रहिए तो क्या हो यहाँ क्या हो आगे क्या होगा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा सोते रहते समय जाता है जो प्रार्ध में है हो वही होगा कितने करोड़ रुपया आने पर यदि पैर फिसल गया चोट लग गया तो दर्द कम हो जाएगा बताओ कितने करोड़ रुपया आने पर शिष्य भक्त डॉक्टर सब लोग को मिल करोड़ करोड़ रुपया इकट्ठी कर देंगे चोट लगन से दर्द ठीक हो जाता है <laughs> कुछ नहीं होगा जो है वही भोगना ही पड़ता है इसलिए ये सब सोचना नहीं क्या आगे पीछे क्या जो प्रारंभ में है जैसे सिनेमा देखने के लिए जाते हैं ना टीवी देखते हैं वो देखते जो देखना है पहले से रील बनी हुई है आपके सामने आएगा उसको देखना पड़ेगा सिनेमा देखते समय कभी कोई दुष्ट होता है दूसरे को मारता है कष्ट देता है वो सामान्य व्यक्ति को सब लोग सोचते हैं ये दुष्ट व्यक्ति मर जाए तो अच्छा है कभी ज, ल, लड़ाई करते झगड़ा करते हैं सब लोग सोचते हैं दुष्ट व्यक्ति है, है कहीं गिर गया सब लोग ताली लगाएंगे खुश हो जाएंगे दुष्ट व्यक्ति उसको मारता है तो सब लोग चुप हो जाते हैं डरते हैं और मान्य सत्य ये हार जाए किंतु जो पहले से बना हुआ है वही तो दिखेना पड़ेगा अपनी क्या काम करेगी कभी दुष्ट व्यक्ति जीत रहता है उसको मार देता है कितने को मारने के बाद है फिर दुष्ट व्यक्ति पकड़े में पकड़े में आएगा कभी पकड़े में नहीं भी आता है साधा व्यक्ति को लेकर पकड़ कर चोर पिटाई करेंगे और जो दुष्ट व्यक्ति वही बड़े पुलिस के ऑफिसर भी हो सकता है बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर भी चोरी करके डाकू बन जाते हैं और पकड़ते सामान्य व्यक्ति पकड़ करके जेल में भेजते हैं इधर देखें चोर पकड़ा गया उधर अपने घर में संपत्ति ये भी चलता है बड़े बड़े चोर हो मंत्री हो सब ये सब नाटक में जैसे जैसे देखना पड़ेगा अपने इच्छा से कुछ नहीं और चित अनुचित न्याय अन्याय आप सोचो ये अन्याय है इसने चोरी नहीं किया था इसको लेकर पिटाई करते हैं ये देखो ये पुलिस के ऑफिसर सो चोरी कर डाकू स्वयं में ये देखो पिटाई करता है किंतु जैसे बना हुआ वो देखना पड़ेगा और दुखी उनसे क्या होगा इसी प्रकार आपके जीवन में जब सुख दुख निंदा स्तुति भोगना क्या है पूर्व जन्म से पहले से रील बन गई है जितने पुण्य पाप कर्म का फल आपको भोगना है पहले से निश्चित तो हो गया है कोई इधर उधर नहीं कर सकता जैसे सपने में आज रात को क्या देखना है अपनी इच्छा करो वही मिलेगा दिखने मिलेगा आया देखना चाहता है भगवान को क्यों दिखा है यमराज को <laughs> कोई मंदिर जाना चाहता है खड्डा में गिर जाता है कोई स्नान करने जाता है तो पानी में डूब जाता है कुछ कुछ होता है क्या होता है कोई जो है वही देखना है उस समय जो देखना है उसको सत्य मानना पड़ता है या झूठा मानना होता है सपने में झूठा मानते हो सपने देखते समय बिल्कुल सत्य है झूठा नहीं यहाँ बैठा ऋषिकेश सपन देखा राजस्थान मरुई में घूम रहा है उस तो समय झूठा लगता है बिल्कुल सत्य है मर जाऊंगा पानी से गला सो गया, तो जैसे है वैसे देखना इसी प्रकार ये जीवन में जैसे देखना देखा आपका जो बनेगा वो सब पहले से बना हुआ है आपके सामने आएगा देखना पड़ेगा आ, कोई कुछ रखा नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते ना कोई दुख दे सके ना कोई सुख दे सकते अपने कर्म पल ही सो है समय आने पर बिना कारण बिना कारण भोगना पड़ता है अपने कर्म ही कारण असाधारण कारण दूसरे कोई निमित्त बने या नहीं बने दूसरे धक्का ले तो कोई गिर जाएगा दूसरे धक्का नहीं देगा तो नहीं गिरेगा कोई धक्का नहीं देता तो अपने कर्म जो तैयार हुआ गिरेगा उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं गिरने के लिए कोई बड़ा पहाड़ चढ़ने की आवश्यकता नहीं इसी चलते समय अपने घर में बाथरूम में कितने गिर जाते इतने भी थोड़ा पैर फिस गया पानी में गिर गया गिर गया तो बहुत कुछ हो जाता है ये सब कर्म फल भोगना पड़ता है इसलिए लोभ है एक बड़ा त्रिविधम नरक से आसनम आत्मन काम क्रोध लोभ यी नहीं है द नरक का तो मनुष्य के लिए कहते दान करो देतन हो सता दो दत्त अस्मा प्रति उतवान पिता है मनुष्याण बुद्धिराशि थे गुरुकुल वास करने के बाद आचार्य के उपदेश से द सुनकर के अपने आप ही ऐसे बुद्धि होती है और अश्रु को बुद्धि होगी सुक्रूरा ही जानते क्रूर असुर भी जानते हैं चोरी करने वाला क्या नहीं जानता मैं चोरी करता हूँ जानते है सब असुर भी जानता है कि व्यवस्व तो शुक्र इसे तेन दयाध्वमित असमान पति प्रजापति रुचिवान इसलिए का दया करो सब सबको इसे मारपीट करते वो यही करना दया करो ऐसे बुद्धि हुई तदेव दकार मात्र श्रवणाद आत्मवि आत्मचित्ता अनुरे न विचित्रा तेसा एक दकार शून्य दकार मात्र श्रमण करके अपने चित्त अनुरोध न चित्त में दोष गुण के कारण विचित्रा तेषा मनीषा मनीषा बुद्धि विलक्षण बुद्धि हुई उसी प्रकार तथा इंद्र विरोचनोरि भविष्य वही उनको धन का योग अपने बुद्धि के अनुसार अथ इंद्र विरोचनोर युक्त युक्ति दर्शन अभिशेषा अर्थ प्रतिपतेर अविशेषा चेन्नीह इंद्र विरोचन युक्ति दर्शन बराबर हुआ साधु अलंकार अलंकार करके देखा नकलोम काट दिया युक्ति से देखा कि ये सब जैसे होता है निमित्त हो छाया में से दिखता है ये व्यभिचारी है कादाचित को होता है वो आत्मा नहीं है युक्ति दर्शन होने पर बराबर हुआ तो अर्थ प्रतिर पर अभिशेष अर्थ प्रतिपत्ति अर्थ ज्ञान दोनों का समान होना चाहिए युक्ति तो यदि चेतः निमित्ता तद अनुगुणन सहकारिणी बवंति अपने दोष गुणों के कारण ही आपके दोष गुणों से ही जो निमित्त है आपके उसके अनुगुण हो जाए सहकारी अपने दोष गुणों के कारण ही समान निमित्त है अपने गुण दोष के कारण आपके ही सहकारी हो जाते हैं उसके अनुगुण होकर के दो व्यक्ति समान है बैठे हैं कोई उन, उनको देखा देखकर हंस दिया जो गलती करने वाला सोता हाँ मुझे क्यों हंसता है ये जान लिया आज मैंने स्नान नहीं किया इसलिए हंस रहा है अब <laughs> दूसरे व्यक्ति हंसता है क्या नहीं मैं खुश होकर हंसता है तो दोनों देखा तो हंसने वाला बराबर है वो किस हंसा वो जानता है इन दोनों के साथ संबंध नहीं हो सकता है किंतु अपने अपने सोच लिया इसे हंसता है कोई से कहा देखकर कर के कोई हंसते है और बोलता हमको देखकर सब महात्मा लोग हंसते है देखो हम जहाँ जाते हैं देखो महात्मा को हमको देखकर कर हंसते तो महात्मा लोग को कोई हंसता है तो किसके कारण होता है कि जिसमें अपने में कोई दोष तो इस है इसी के कारण हंसते हैं जो देखा देखा तो हाँ क्यों देखा हमारे और <laughs> एक था वो नहीं था खाने खाते समय बड़े अच्छी तरह से भोजन करता था <tothi> तो भोजन करते समय देखेगा कोई मेरे ओर देखता है कोई देखा सोचेगा ब सोचता है मेरे ओर महात्म लोग देखते हैं क्या करने ना पढ़ता कुछ नहीं खाते समय तो बहुत खाता है वो अपने आप ही खाता है वो <laughs> कोई देखता है कुछ नहीं वो स्वयं देखता है देखने का समय नहीं कि उसको खाते समय क्यों कहीं कोई देख रहा था तो तो सोचते होंगे ना देखे तो भी सोचता है सोचते होंगे ये बहुत खाता है पढ़ता है क्यों नहीं अपने से युक्ति दर्शन भी अपने दोष युक्तिदर्शन अभी सचित्त गुण दोष अल्प तो बहुत अपेक्षा युक्ति समान होने पर भी चित्त में गुण दोष दो में किसमें दोष अल्प है बहुत उसकी अपेक्षा करके तय अत तय तदपेक्षम प्रतिपत्ति वैषमे इसलिए दोनों में ज्ञान में भी सममता होगी अविरुद्ध मितर्थ आगे मंत्र एवैसमघवणित होवा चेतम तेव ते भूविव्याख्यामी वसा पराणिद्वा त्रिन शतम वर्षानीति सहा पराणिद्वा त्रिन शतम वर्षाण्युवाच तस्में होवाच एवमेव एस मघवन हे मघवन एवमेव ऐस ये ठीक हे ये होबाचे कहा एतम तू एवते भूय अनुव्याख्या स्वामी इसे आत्मा को ही दूसरे नहीं जो कहा था कोई गलत बोल दिया था आगे फिर ठीक बताऊंगा ये नहीं इसको ही तुमको फिर बताऊँगा तुम्हारे दोष के कारण नहीं समझ पाया इसको फिर बताऊंगा भूई वनुख्या स्वामी किंतु तुम्हारे दोष निवृत्ति के लिए बस अपराणी द्वार तीन शतम वर्षाणी और वर्ष बास करो इतिशा अपराणी जो प्राप्त करना है तो कहेंगे तो करना पड़ेगा अब कोई सोचेगा वहाँ जाना नहीं जाएंगे तो पूछेंगे क्यों पाठ में क्यों नहीं हो तो कोई कैसे करते पाठ छोड़ देने के बाद दूर से ही चले जाएंगे कि क्यों पूछेंगे यार क्यों नहीं आते पाठी में फिर कहेंगे पार्टी में आओ दूर से ही चलो आगो ये कहे तो उनके पास गया कह बत्तीस तो वर्ष हुआ तो ये नहीं कहा फिर बत्तीस वर्ष मैं तो बत्तीस वर्ष हो गया था थोड़ी कम कर दीजिए ऐसा नहीं पूरा जैसे कहा अपराणी दवा त्रीन शत वर्षाणी हुआ सब फिर उसको उपदेश किया टीका मैं इंद्राभिप्राय बुद्धवा प्रजापतिर अनुमोदित उक्तम इदानी अनुमोदन वाक्यम व्याकृति इंदिरा के अभिप्राय समझ कर के प्रजापति ने अनुमोदन किया अभी कहते अनुमोदन वाक्य क्या व्याख्या करते एवम एव एस मघवान इति होवाच एवम एव ऐसा मघवन भाष्य में सम्यक त्वया अवगतम सम्यक त्वया अवगतम त्वया सम्यक अवगतम तुमने ठीक समझा न छाया आत्मा इति होवाच प्रजापति ने कहा छाया आत्मा नहीं है यो मया उक्ता आत्मा प्रकृत एतमेव आत्म तो तय जो मैंने कहा आत्मा पहला प्रकृत उसी को ही फिर एतमेव आत्मनम इसी आत्मा को तो तय भूय भूय कहा था पुनः पूर्व व्याख्यातम अपनी अनुव्याख्या भूय इसलिए पहले कहा था उसी आत्मा को जिसको कहा था फिर कहूँगा तो भूय होगा यदि पहला उपदेश दूसरा उपदेश भिन्न होगा पहले कोई आत्मा कहा था दूसरे पर हमें दूसरे आत्मा कहेंगे तो बुयो कैसे होगा इसको फिर कहूँगा अर्थात तो पूर्व में इसका कथन किया था आगे भी इसका कथन करूँगा पूर्व व्याख्यातम अभी फिर व्याख्यान करूँगा ठीक है हमें इंद्र अभिप्राय विषय ऐसा शब्द ऐसा शब्द एवम एव ऐसा एशा, ऐसा है इंद्र का अभिप्राय जो भगवान प्रजापति ने ठीक है अनुव्याख्या समीति सुत्वा श्रोतु काम उपगतम इंद्रम प्रत्याह फिर इसको कहूंगा, जब कह दिया इंद्र खुश हो गए आ गया पास में सुनने के लिए श्रोतुम काम शून्य की चासे, उपगतम उपगत इंद्रम इंद्र पास में आ गया खुश हो गया अभी अभी बोल लेंगे आचार्य कदि के नहीं कदि यस्मा सकृति व्याख्यात दोषरहिता अवधारण विषय प्राप्तमी नाग्रही तो अतः केनचि दोषेण प्रतिबद्ध ग्रहण अत तत्पना वर्षापरा द्वा तिशत वर्षा तुम्हें यथोचित वे क्षपित दोषा तस्मेंच यस्मा सकृति व्याख्यात एक बार मैंने व्याख्यान किया उपदेश किया दोषरिहिता अवधारण विषय प्राप्त जिनका दोष नहीं अवधारण का विषय निश्चय का विषय को प्राप्त होता है ठीक मैंने उपदेश किया था फिर भी ना इसे इसे तो न अग्रही तुमने ग्रहण नहीं किया इसे सिद्ध होता है अतः कनचि दोष न प्रतिबद्ध ग्रहण सामर्थ्य स्व प्रतिबद्धम ग्रहण सामर्थ्यम यस्य ज्ञान का सामर्थ्य किसी दोष से प्रतिबद्ध है दोष प्रतिबंधक होते अत तत्पणा दोष निवृत्ति के लिए वर्ष अपराणी द्वा त्रिशतम वर्षाणी त्रिशतम और फिर बत्तीस वर्ष वास करो इतना ऐसा कहने के बाद तथोशीता बते तथा उसीता बसे वसा निवास है उषित तो। वास करने वाले इंद्र को क्षपित दोषाय क्षपिता दोषाय दोष नष्ट होने पर तस्में इंद्रा हो वाच इंद्र को प्रजापति ने उपदेश किया ओम आय तुम